संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है उसका कलेजा जलने लगा उसने कर्ण और शक्ने से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए परंतु पांडव सबसे बचते गए विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी पर प्रकट भी नहीं की नागरिक और प्रवासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते सभा करते वही इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए धित को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला अब वे जैसा अब वे राजा कैसे हो सकते हैं शांतनु नंदन भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञा प्रतिज्ञापरायण है वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं तो अब कैसे ग्रहण करेंगे इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावे इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और झित्राष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा न होगी वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे प्रजा की आवाज़ सुनकर दुर्योधन जलने लगा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 मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर वह उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट न भोगना पड़े इसके लिए आप कोई न कोई युक्ति सोचिए यदि पहले ही अपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती अब क्या किया जाए हित्राष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कड़िक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए दुर्योधन ने कर्ण शकुनि और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र कर से कहा पिताजी आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए धृतराष्ट्र ने कहा बेटा मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा से सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा गुणवान यशस्वी और वंश के अनुरूप हैं हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं पांडु ने मंत्री सेना और उनकी वंश परम्परा का खूब भरण पोषण किया है सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो दुर्योधन ने कहा पिताजी इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी खजाना और मंत्री मेरे अधीन है ही इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वर्णावत भेज दें तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूँगा उसके बाद वे आ जाए तो कोई हानि नहीं धिताष्ट ने कहा बेटा मैं भी तो यही चाहता हूँ परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ कैसे भीष्म्रोण कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों न होगा दुर्योधन ने कहा पिताजी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 और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावे कोई उस सुंदर और सम्पन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं आगाता इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया और सरदेग का ने कहा प्यारे पुत्रों लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है देखो वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरफ विहार करके फिर यहां लौट आना युधिष्ठ धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए उन्होंने अपने को असहाय देख कहा आपकी जैसी आज्ञा हमें क्या आपत्ति है उन्होंने कुरुवंश के वालिक भीष्म सोमदत्त आदि बड़े बुढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गांधारी आदि माताओं से दीनता पूर्वक कहा हम राजा धित्राष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणावत जा रहे हैं आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके सबने कहा सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो किसी से कोई अनिष्ट न हो मंगल हो